बाबा गुरुनाथ ने राजपना तो का कपड़ा खुलवा दिया अलग जगाया। रानी ने राजा भरती दि तो जोगी बड़े तो तिमारो खा रानी महल में जा तो सो दी आई अरे राजा भ्री अब राजा भ्री माता खेलो राजा भ्री जीव गो मुखबर दूंगी तो ना है की? ना अब मेरा तेरा माता का रानी पिंगला ने सोची राजा भरतरी को ऐसा उपदेश का लग लग गये ज्ञान लग गयो जो राजा भर्तरी माता ही माता माता अब तो राजा भ्री सुपनो आयो रात को आया आर जंजार बटबट पिलगन की पार्टी टूट गई पल्ञा का टूटा मेरा का चारों साल महाराज सुपना में मोड़ो चूड़ो हाथ को सुपना में होगी पति भतार में रांड महाराज मैं सपना में, में जान लिया राजा भरतरी जरूर तेरे नहीं माता झूठो सपनों मांझल रात को झूठी सपना की बात छाती पे पड़ गया दोनों हाथों तो तुम तो आया आड़ झंझार माता ये सपना पार था तो झूठी है तेरा छाती पर हाथ पड़ गया तो आड़ झंझा आया अरे राजा भरती रानी पिंगला ने सोची ना तो थो को थोड़ा बहुत माल खजाना में सो इसको वो किसमें आडा तो हमारा रा राजा भ्री को राज ले जाता जा। है ऐसी मो को कोई चीज न माया लग रही है ना धन लग रही है राजा अब नहीं मानेगा और जरूर इतना तो कोई उपदेश ज्ञान ऐसा लगे है सर so, राजा भर्तरी या राजभाज को छोड़ के जाछा तो बाबा जी कही खाले, तो ने कहे जो खा ले तो लाना में और कुछ भी मतलब इच्छा दे तो दे दे so, रानी जो की जौकी भी इच्छा दे दी जो की दे दी अब राजा भर्तरी ले जो की चल वाले गया तो रास्ता में मन जब भी कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर मन के मतेन जो रही पलक पलक पलक में तो मन है पलक मैं दे मैं जोधपुर और पलक मैं दे यही रहूंगा तो लोभी भी है लालची भी है चोर भी है तो चंचल भी इसको डांटो डाये इसको चले मान करोगा तो दिल्ली पहुंच जाए ये कलकत्ता चले जाए अब राजा भर का मन लोभी बच कचड़ी कचड़ी करता जा के बैठ गया और राजा बाबा गोरखनाथ भर को यहाँ वो तो नुख है जोक साधूंगा और वो तो नुख है सिंहसन में बैठा राजा भ्री वहां से चलता है और बाबा गोरगनाथ का आता बाबा गोरकनाथ चिमटा उठाता है राजा तू तो नो दूंगा और तू तो कचहरी ने सिंहसन में तो बजाय बजे बैठा और भरते तुम्हारिया तो कैसे जांच पड़ी बच बाबा जी का दोनों पांव पकड़ लिया बाबा अब गलती होगी हम नहीं करो तो यहां से कैसे है? और राजा भरत के और बाबा गोरनाथ के दो दो जवाब धोड़ा पे होता है और कैसे आगे भर्तरी चलता है आज निराले sat gala tak par अब तो रेल ये जब निरा है, है। बजे का घंटा हरदम हलता रेल खबर इस ही से पढ़ता नवजे का घंटा हरदम हलता रेल खबर इस ही से पढ़ता हरे कद के बजे रिल जाने वाले हो च के, के आए खबर हो चेके आए कल बदलिया सिर पै काल बदलिया सिर पैछाए हरे बमर रेल गई झूठ पड़ो अस टेटन खाले है देखो या काया के रेल रेल ये के निरा लग तया काया के रेल अजब निराले ली है अजब निराले अजब निराले लि सब सुनिरा ले Va bene Pakochela to Karanja. hate right. ya yeah. a I am. Hate... चले राजा भ्री चढ़ा तो राजा रात होगी चंदा की चांदनी चांद राजा एक पक्की सड़क जा जा। कोई ने चांद राजा दिखे लाल पड़या अब राजा भर्तरी कदे तो पांच कदम आगे चले जा रे पांच कदम खींच तो मन में ही करे इसको उठा लो कोई भूखा टूटा दे दो कदे दिल में ये करे तू का महल छोड़ जाए ऐसा माल खजाना हीरा लालन तो छोड़े तो नहीं माने अब राजा भ्री का और दिल नहीं रुका उठा कर उसको हाथ धर दिया तो हा जो पीठ में हो गया देव राजा भ्री ने अपना मन को धिक्कार दिया अरे मन बेटी जाप हो सके साथ मन धोते लाल तने पे हाथ मैंने तो लाल समझ के और इस पर हाथ धरओ अरे मन बेटी तने जुलम कर दी अगर जो यहाँ पे हाथ नहीं धरता तो हाथ नहीं। राजपना का तोड़ आएगा जभी और जो मैं राजा होता तो इस थूक वाले की छाट करके मेरी कचड़ी में बुलो देता तो बाबा और देख, मैंने भरि नुकी बारह जोग साथ का और अभी तो है, राजा होता तो पचड़ी से राजा चल दिया तो दिन की में पानी राजा उबारी पणिहारी कुछ राजी गाड़ी चार दिन चल नहीं पोता भरत को फिर मन में और राजपणा का तो है करो मेरी समय जोगी में इस तो मेरा जोगी का भेष अगर मैं राजा हो तो, तो तब तुमको सब लोगों और बाबा जी को दुआ ठीक पड़ जाए तो बारह वर्ष तपस्या पूरी करके और फिर गुरु उनके पास वो जो आता है और कैसे गुरु के राजा भसेगे फिर तो जवाब وتاقے سایپتیں لینا کے جو مارو بندا ایڑو میں تیسمجو سون رانی नहीं जाने फर नहीं जाए टिकी चर गाराऊ में भजन करो रहा है अड़ो मे समझो सुमरन कर खरी काया मैं। पापी का मुख मसुराम लाए निकल केसर घोल गए गाराम पापी का मुख सु गारा में भजन करो रंदा अड़ो मे समझ सुमरन करो थरी आया मैं खदे रुड़ो सेवा कई जाए रही गदे रुड़वा <S gospel singing> जाने लडन होडने फर नहीं जाने लोटी बी गिरा ला में पापी का मुख मसुराव निकले निकल किसर को गाराम पापी का मुख से राम, नहीं दुण दुण नहीं गारा में। से राम नहीं निकले निकल किस को गाराम भजन करो रे बंदा अड़ो मती समाओ सुमरन करो थरी का में काच का महल में कुर रसुआ रही ये ने काच का महल में कुर सुन रे मुख में राम निकले गारा में। पापी का मुख से राम नहीं निकले नई गारा केसराम भजन करो रंदाड़ो समझा सुरण कर छंदर सुन जति जाती गोहरक ये पद है निर्वा में बण के मचंदर सुन जाती गोहरक ये पद है निर्वा में यह पद के कोई ना बैठो को जाय समर, समर कर मैं। पापी का मुख सला बनी तिले तो भगती बाहना तिल तरे भारत ले आयो मेरा बिल आयो गे ने आयरिने तो बुलाओ कचेड़ी मा re kaita pakarya don pawe abere pamaje don pakare taiere mara pakare to ji oju me te <tries> te to ghare vee ye बेटा जज बन के माये बिगड़े अग्नि रे तो जब पदवार चेला जल पक जब आज धुए नाय के माये इतने पकना इतने मत आज sam sam mai te a joji raja kar ro soache becha रहे yeah. ये А водика ра I did it. राजावी ने सोची ने तो तो और या गयो और तू ने अपना दिल में करी गुरु का हुक्म चलो शायद श्यागी राजावर्दी तो विकटवन को रस्ता देगी यार विकटमन में जा करके और लक्कर से के लगार चारेला सुरतारो घोटोले तो लो हाथ में धुनो सारो सिन हर तो चेला ने गुमार देगी बोले बाबा अब भरतरी लो मो लगा और तो तो बोले बेटा आंधी में सो राजा भरतरी का धुना महाराज बाबा झकड़े आंधी जोर की दे भरत तो से तिल पर नहीं हटा वो ही लो मो लगा ये कर लिया मरना हटना नहीं चल तो वहां तो चल दिया भरत महाराज गुरु को गुरु देखते आज चेला अब भक्ति कर बेटा अब मैं कान चीरू तो धोना में सुविधा दिया बाबा गोरवनाथ ने दोनों कान में चीरा छा कर मुद्रा गिर दी जा बेटा अब हाथ दर दिया अमर काया भ्री के बाबा अमर काया कर दी के अमर काया कर दी अब जा कहीं भी नहीं रुकेगा तो कहीं डोल कहीं रहे तो यहां से अब तीसरा मैदान आगे चलता है और अब भरतरी गुरु करने से और एक तिजारा को चलता है और प्रजापत कहीं बारह वर्ष जाकर के जा तपता है рането рането тело бактери так это те жаре लिखर ठी कर हवा में लिखर ठी करे हवा में आधा कांचन आदा बाल आधा कांचन आदा अब बणियों चलो फिर जाओ वो जाने आ गया जे आठ माच लिया बणिया ने छेज घर सोना के गया छह जी घर के छे ज गड़ मोटी के है इतने असण गओ पाणी बोल सोण पेर जाओ पत जान न गदे आदा हवा का मोले सुना दे सुनो भगत के जवाब ये वही हवा के जी मांग रुपया आधा हवा का करे हटाय जी। जी। हटाया निंगा तो कंचन निगा जी हवा का ठिकर हटाया कंचन नहींंग आ गया जे फिर जाओ पत हवा के तिवर जी बढ़िया तोर तन मैं छड़ लियो मैं बाो ना जे तेने तोरपन चढ़ छो लटे अब हवा का तो बाबा गोरनाथ ने भर्री से बेटा अब कहीं तक कहीं रह तो से और बाबा बानाथ कैसे चल देता है तो रमता रमता चलिया भर्त सहारे आया शैर के जारा में प्रजापति धूणी खा ली तब्या बारह सर ता में धूणी खाली तब्या बारह बाबा का हित और माई का तो कुमारी खुमार में दो रोटी कर दी एक तो खुमार आप खाओ और ये एक बाबा जी को दे दी खुमारे ने सोची कि बाबा जी कोई तरह यहां से भग जाए तो एक रोटी देव लगी खुमारे तो आपको दे आदि आप खा खाली, पर वो तो दोनों आदि आदि में भर्तरी की जब भक्ति पूरी हुई तो खुमार बारह महीना में और महीना गिर की एक जेगढ़ बनाओ एक तो माई का नाम के तो माति की और बाबा का नाम किया भरत ने लिखा ठीक और हवा में धरती तक जा भगत का लिखे तो हुआ अक्सर महंगा छोना की आधा हवा बेच दे बोले भाई आधा हवा बेच दो रुपए डेढ़ से बोलो मोको वचन दे दो वचन पढ़ दो मैं वो गए भाई वचन पढ़ना कुमार ने जानी छ जगर सोना की माटी की तो है और कोई और सही नहीं त खट खट रुपया समान दिया भगत को भगत तो एक मैं खुंगो से छ टेकरटना पड़ेगा बनिया ने एक गा से टेकरटा छ जगर सर सोना की नेगा कुमार के आई कुमार पछार थार को जा भाई बनिया तने मैं छोड़ लियो मैं के बाको नाम की वचन पढ़ दो पाने की तो तो नहीं लेजा तो तो ले भर्री महाराज कहना भर्तरी की भाई बोले भगत मैंने तो को घाटा नहीं छोड़ा पर तेरे तो नहीं लिखा बोले हम महाराज